श्री श्री चैतन्य चेतावणी श्री रघुनाथ भट्ट को प्रभु की आज्ञा दारा परिभव कारा बंधुजनो बंधन विषम विषया दारा संसार को उत्पन्न करने वाली है संसारी बंधुजन संसार बंधन को बढ़ाने वाले हैं इंद्रियों के रूप रस स्पर्शादि विषय विषय के समान परमार्थ से मृत्यु प्राप्त कराने वाले हैं मोहरूपी मजिरा को पान करके जो पुरुष उन्मत्त न हो गया हो उसे छोड़कर कौन ऐसा पुरुष होगा जो इन परमार्थ के शत्रुओं से सुरहित पने की आशा रखेगा परमहंस श्री रामकृष्ण देव एक कथा कहा करते थे एक बगीचे में बहुत से साधु पड़े हुए थे वहाँ एक परम सुंदरी स्त्री दर्शनों के लिए गई सभी साधु परम विरक्त थे उन सबके गुरु आजन्म ब्रह्मचारी थे इसलिए उन्होंने शिष्य भी ऐसे ही किए थे जिन्होंने जन्म से ही संसारी सुख न भोगा हो वे सभी स्त्री सुख से अनभिज्ञ थे इसलिए उनके मन में उस माता के दर्शन से किसी प्रकार का विकार नहीं हुआ उनमें से एक ने पहले स्त्री सुख भोगा था इसलिए उस माता के दर्शन से उनकी छिपी हुई काम वासना जागृत होगी वह विषय सुख की इच्छा करने लगा इस कथा को कहकर वे कहते देखो जिस बर्तन में एक बार दही जम चुका है उसमें दूध के फटने का संदेह बना रहता है जो घड़ा कोरा है उसमें कोई भय नहीं इसी प्रकार जो विषय सुख से बचे हुए हैं वे कोरे घड़े के समान हैं इसके उदाहरण में वे अपने युवक भक्तों में से नरेंद्र विवेकानंद आदि का दृष्टांत देकर कहते सर्वोत्तम तो यही है कि संसारी विषयों से एकदम दूर रहा जाए विषय ही बंधन के हेतु है महाप्रभु चैतन्य देव भी जिसे वासनाहीन अधिकारी समझते उसे संसार में प्रवेश करने को मना कर देते और आजन में ब्रह्मचारी रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करने का ही उपदेश देते विरक्त भक्तों को तो वे स्त्रियों से तनिक भी संसर्ग न रखने की शिक्षा देते रहते स्वयं कभी भी न तो स्त्रियों की ओर आंख उठाकर देखते और न उनके संग का, अंग का ही कभी स्पर्श करते एक दिन की बात है कि आप टोटा यमेश्वर को जा रहे थे उसी समय रास्ते में एक देवदासी कन्या अपने कोकिलकूजित कमनीय कंठ से महाकवि जयदेव के अमर काव्य गीत गोविंद के पद को गाती जा रही थी वसंत का सुहावना समय था नारी कंठ की मधुरिमा से मिश्रित उस त्रैलोक के पावन पद को सुनते ही प्रभु का मन मयूर नृत्य करने लगा उनके कानों में चंदन चरचित नील वसन बनमाली केल चलन कुंडल मंडित गंडयुग्मित शाली एक सखी दूसरी सखी से कह रही है सखी देख तो सही इन श्रीहरि की कैसी अपूर्व शोभा है नील रंग के सुकोमल कलेवर पर सुगंधित चंदन लगा हुआ है शरीर में पीले वस्त्र पहने हैं गले में मनोहर वनमाला पड़ी हुई है रास कीड़ा के समय कांचन में मकर कुंडल हिल हिलकर कमणीय कपोलों को अधिक शोभायुक्त बना रहे हैं और वे मंद मंद मुस्कुराते हैं यह पदावली एक प्रकार की मादकता का संचार करने लगी अपने प्रियतम के ऐसे सुंदर स्वरूप का वर्णन सुनते ही वे प्रेम में विवल हो गए और कानों में सुधा का संचार करने वाले उस व्यक्ति को आलिंगन करने के लिए दौड़े प्रेम के उद्रेक में वे स्त्री पुरुष का भाव एकदम भूल गए रास्ते में कांटों की बाढ़ लगी हुई थी उसका भी ध्यान नहीं रहा पैर में कांटे चुभते जाते थे किंतु आप उनकी कुछ भी परवाह न करके उस पद की ही ओर लक्ष्य करके दौड़े जा रहे थे पीछे आने वाले गोविंद ने जोरों से दौड़कर और प्रभु को रोक कहा प्रभो यह आप क्या कर रहे हैं देखते नहीं हैं यह तो स्त्री है स्त्री है इतना सुनते ही प्रभु सहम गए और वहीं गिरकर बड़े ही करुण स्वर में अधीरता के साथ कहने लगे गोविंद मैं तेरे इस उपकार के लिए सदा ऋणी रहूँगा तूने आज मुझे स्त्री स्पर्श इस रूपी पाप से बचाया यदि सचमुच मैं भूल से भी स्त्री स्पर्श इस कर लेता तो समुद्र में कूदकर आज ही अपने प्राणों को गवा देता प्रभु के ऐसी दीनता युक्त बातें सुनकर गोविंद ने लज्जित भाव से कहा प्रभो आपकी रक्षा करने वाला मैं कौन हूँ जगन्नाथ जी ने ही आपकी रक्षा की है मैं भला किस योग्य हूँ महाप्रभु फिर आगे नहीं गए और लौटकर उन्होंने यह बात अपने सभी विरक्त भक्तों के सम्मुख कही और गोविंद की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे तभी आपने गोविंद से कहा गोविंद तुम सदा मेरे साथ ही रहा करो मुझे अब शरीर का होश नहीं रहता पता नहीं किस समय मैं क्या अनर्थ कर बैठूं? काशीवासी पंडित तपन मिश्र को तो पाठक भूले ही न होंगे उनके पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य प्रभु के अनन्या सेवक थे प्रभु जब काशी पधारे थे तभी इन्होंने प्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया था प्रभु के पुरी आ जाने पर इनकी पुनः प्रभु के पाद पद्मों के दर्शनों की इच्छा हुई अतः काशी जी से गौड़ होते हुए नीलाचल की ओर चल दिए रास्ते में इन्हें रामदास विश्वास नामक एक कायस्थ महाशय मिले ये गौड़ेश्वर के दरबार में मुनीम थे रामानंदी सम्प्रदाय के थे वैसे बड़े भारी पंडित विनय और ब्रह्मण्य थे वे भी जगन्नाथ जी के दर्शनों को जा रहे थे रघुनाथ जी को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और इतने योग्य साथी को पाकर वे परम प्रसन्न हुए उन्होंने रघुनाथ जी की पुटली जबरदस्ती ले ली तथा और भी उनकी विविध प्रकार से सेवा करने लगे। रघुनाथ जी इससे कुछ संकुचित होते और कहते आप इतने बड़े पंडित हैं इतने भारी प्रतिष्ठित पुरुष हैं आपकी मेरी इस प्रकार की सेवा करना शोभा नहीं देता वे विनीत भाव से उत्तर देते मैं नीच अधम छोटी जाति में उत्पन्न होने वाला भला आपकी सेवा कर ही क्या सकता हूँ फिर भी जो मुझसे हो सकती है उससे आप मुझे वंचित न रखिए साधु ब्राह्मणों की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है हम तो उनके दास हैं इस प्रकार दोनों ही बड़े आनंद के साथ प्रेमपूर्वक पुरी पहुँचे पुरी में प्रभु के स्थान का पता लगाकर कर रघुनाथ जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने प्रभु के पार पदवों में श्रद्धा भक्ति के सहित साष्टांग प्रणाम किया प्रभु इन्हें देख अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इनका आलिंगन करने करके तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर आदि भक्तों की कुशल छेम पूछने लगे रघुनाथ जी ने सभी को कुशल सुनाए और उनके प्रणाम भी निवेदन किए प्रभु ने उस दिन रघुनाथ जी को अपने पास ही प्रसाद पवाया और उनके रहने के लिए अपने ही स्थान में एक सुंदर सा स्थान दिया आठ महीनों तक रघुनाथ भट्ट प्रभु के चरणों के समीप रहे भोजन बनाने में तो वे बड़े ही प्रवीण थे प्रभु के वे प्रायः अपने यहाँ भिक्षा कराया करते थे और उनके उच्छिष्ट प्रसाद को पाकर अपने को कृतकृत्य समझते महाप्रभु इनके बनाए हुए व्यंजनों को बड़े ही आनंद के साथ इनकी प्रशंसा करते हुए पाते थे आठ महीने के अन्तर प्रभु ने इन्हें आज्ञा दी देखो तुम्हारे माता पिता वृद्ध हैं तुम्हें उनकी एकमात्र संतान हो उनकी स्वाभाविक इच्छा तुम्हें गृहस्थी बनाने की होगी ही किंतु तुम गृहस्थी के झंझट में कभी मत पड़ना इसी प्रकार ब्रह्मचारी रहना और विवाह न करना विद्ध माता पिता की सेवा करना तो तुम्हारा कर्तव्य ही है क्योंकि उनके दूसरा कोई पुत्र नहीं है जब वे परलोकवासी हो जाएं, तो तुम विरक्त भाव से भगवत भजन में ही अपना समय बिताना एक बार पूरी आकर मुझसे फिर मिल जाना इतना कहकर उन्होंने इन्हें विदा किया ये भी प्रभु से विदा होकर प्रभु के वियोग में रोते रोते काशी जी को चले गए चार पांच वर्ष में इनके माता तथा पिता दोनों ही परलोकवासी हो गए शास्त्रीय विधि के अनुसार इनकी क्रियाकर्म करके ये पुनःपुरी पधारे और प्रभु से सभी बातें जाकर निवेदन की प्रभु ने इन्हें आठ महीने फिर अपने पास रख भक्ति तत्व की शिक्षा दी और अंत में इन्हें वृंदावन में रूप सनातन के समीप रहने की आज्ञा दी प्रभु के आज्ञा को सिरोधार्य करके ये वृंदावन की ओर चलने के लिए तैयार हुए पुरी के सभी भक्तों की पद धूलि इन्होंने अपने मस्तक पर चढ़ाई तब ये हाथ जोड़े हुए प्रभु के समीप खड़े हो गए प्रभु ने इन्हें बार बार आलिंगन किया और जगन्नाथ जी की प्रसादी चौदह हाथ लंबी तुलसी की माला और बिना कत्था चूना लगा हुआ प्रसादी पान एहे दिया महाप्रभु की दी हुई इन दोनों प्रसादी वस्तुओं को जिन्होंने पूर्वक मस्तक पर चढ़ाया और डबडबाई आँखों से पृथ्वी की ओर देखते हुए चुपचाप खड़े रहे प्रभु ने उपदेश करने लगे देखो श्री वृंदावन की पवित्र भूमि को त्याग कर कहीं अन्यत्र न जाना वैराग युक्त होकर निरंतर श्रीमद्भागवत का पाठ किया करना रूप सनातन इन दोनों को अपना बड़ा समझना जो कोई शंका हुआ करे इन्हें से पूछ लिया करना निरंतर नाम जप करते रहोगे तो कृपालु श्री कृष्ण कभी न कभी तो कृपा करेंगे ही मंगल में भगवान तुम्हारा मंगल करे तुम्हें शीघ्र ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो अब जाओ सभी वृंदावनवासी भक्तों को मेरा स्मरण दिलाना इस प्रकार महाप्रभु के शुभ आशीर्वाद को पाकर वे काशी प्रयाग होते हुए श्री वृंदावन धाम में पहुँचे वहाँ रूप और सनातन इन दोनों भाइयों ने इनका बड़ा भारी सत्कार किया और अपने पास ही रखा ये रूप गोस्वामी की सत्संग सभा में श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे इनका गला बड़ा ही सुरीला था भागवत के श्लोकों को इतनी तान के साथ ये कहते कि सुनने वाले रोने लगते एक ही श्लोक को कई प्रकार से कहते कहते कहते स्वयं भी हिचकियाँ भर भर कर रोने लगते इनका प्रेम अद्भुत था ये सदा वृंदावन भिहारी के प्रेम में छके से रहते थे हृदय मिस्त्री गोविंद जी का ध्यान था जिहा सदा हरि रस का पान करती रहती थी साधुओं का सत्संग और ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन बिताना इससे बढ़कर संसार में सुख कर जीवन और हो ही क्या सकता है मनुष्यों ने संसार की सभी वस्तुओं को भयप्रद बताकर केवल एक वैराग्य को ही भयरहित माना है ऐसा जीवन बिताना ही सर्वश्रेष्ठ वैराग्य है जैसा कि राजर्षि योगिराज भरतिरि ने कहा है भक्तिर भवे मरण जन्म भयम् भयमृद स्नेहो न बंधुसू न मन बथ जा विकारा संसर्गदोषरहिता वैराग्य मस्तिमत परमर्थनीय अर्थात भक्त भयहारी भगवान के पाद पद्मों में प्रीति हो इस शरीर को नासवान समझकर इसके प्रति अप्रीति हो संसारी भाई बंधु तथा कुटुंबियों में ममता न हो और हृदय में कामजन्य वासना का अभाव हो कामी के कमणीय कलेवर को देखकर उसमें आसक्ति न होती हो तथा संसारी लोगों के संसर्ग जन्य दोष से रहित पवित्र और शांत विजय वन में निवास हो तो इससे बढ़कर वांछनीय वैराग्य और हो ही क्या सकता है सचमुच जो स्त्री संसर्ग से रहित होकर एकांत स्थान में ब्रह्मचर्य पूर्वक वृंदावन विहारी का ध्यान करता हुआ अपने समय को बिता रहा है वह देवताओं का भी वंदनी है उसकी पदधूली इस समस्त पृथ्वी को पावन बना देता देती है वह नर रूप में साक्षात नारायण है थरीधारी ब्रह्म है और वैकुंठपति का परम प्रधान पार्षद है